तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ देवल गुआ जी हैं जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी समय तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ हमारी बातें होगी तो आप सभी की तरफ से देवल जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू नमस्कार जी देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विशेष मुलाकात में समय देने के लिए और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं शुरुआत में तो मैं और आप पहली बार मिल रहे हैं स्टेज पर तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं एक्चुअली आई एम फ्रॉम कलकटा मेरा शुभनम है देवोल कुहोरा जी मेरा स्कूलिंग है जोरा जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ प्लेस है वहाँ से हम ड्रामा डायरेक्शन में मास्टर्स किया अच्छा वही मेरा स्कूलिंग का मेन पार्ट है जहाँ हम इंडिया का बहुत सारा क्रिएटिव पर्सन का आ, एडुकेशन मिला पेयर मिला ऐसे ही धीरे धीरे मेरा क्रिएटिव फील्ड का प्रस्तुति स्टार्ट हो गया था अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात आपने बताया आप रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना करियर शुरू किया है और वहाँ पर आपका जो है क्रिएटिविटी के वजह से आप आगे बढ़ते गए धीरे धीरे और इस तरह से आपका जो है फिल्म लाइन से कनेक्शन हुआ तो आइए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में बताएं आपके माता पिता वो क्या करते थे कैसे हैं ठीक एक्चुअली मेरा इस लाइन में आने Uh, मूल कारण ही मेरा पिता माता है वो भी एक क्रिएटिव पर्सन था वो 2008 में शरीर छोड़ दिया फ्रॉम दियाई चाइल्डहुड हम थोड़ा एक्टिंग भी करता था अच्छा uh, भी करता था हाँ। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे पेयर बढ़ गया हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे हम इन्वॉल्व हो गए एक्चुअली पहले हम पोइट्री लिखता था अच्छा अच्छा हाँ वो अभी भी मेरा साथ चल रहा है वो पोएम चीज उसका साथ साथ और एक चीज है जे हम वो थिएटर जो होता है ड्रामा उसमें भी बहुत सारा मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था स्कूल लाइफ से ही तो ऐसे ही धीरे धीरे पहले हम फिल्म लेन भी नहीं आया था नहीं। पहले हम डेली न्यूज में, में मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ फीचर हम लिखता था कोलकाता का जो मेन जो न्यूज़पेपर पेपर पब्लिश होता है उसमें मेरा फ्रीलेंसिंग में हम बहुत सारा राइट अप लिखता था तो इसे धीरे धीरे मेरा फोकस इस लाइन से आ गया जो हमको फिल्म बनाना है सीरियल बनाना है इस टाइप का कुछ चीज़ को साथ मेरा ऐसे से धीरे धीरे जुड़ गया एक्चुअली। <laughs> <laughs> चलो बचपन की जो हॉबी थी वो आपका करियर बना बहुत ही अच्छी बात है और ख़ास आपको इस करियर में आगे बढ़ाने के लिए आपके माता पिता का बहुत ही योगदान रहा उन्होंने आपकी क्वालिटीज़ को देखकर आपको इस लाइन में आगे बढ़ाया बहुत ही अच्छी बात है आप सुना है रेडी मत बन नाइन्टी पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और देवल जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और वो कलकटा से बिलोंग करते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि थिएटर से आपका जुड़ना हुआ तो उससे पहले आपका एक हॉबी था कि पोएम लिखना या पोट्री लिखना तो सबसे पहला जो पोएम आपने लिखा था उसके बारे में बताइए किस विधा में लिखा था एक्चुअली जब हम क्लास नाइन में था मेरा स्कूल में हम खुद इनिशियटिविया था नहीं। जो एक तो मैगजीन निकलना चाहिए अच्छा तो हम टीचर्स लोग के साथ बात किया तो वो लोग भी मुझे बहुत प्यार दिया और अच्छा इंस्पिरेशन भी दिया जो चलो आगे बढ़ो हम सब हाय तुम्हारे साथ <laughs> <laughs> तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ के बोल के जी जी एक तो मैगजीन हम निकले उससे अच्छा स्कूल से तो वो भी बहुत पॉपुलर हो गया बहुत तुरंत तो उसमें हम एक तो जो पोइट्री लिखा था उसका शब्द तभी याद में नहीं आया लेकिन वो था जो इंडिया का प्रांतिक जो जायगा होता है उसमें जो कृषक है जो लोअर जो एक्चुअली बिलंग करता है लेवल का नीच एरिया के हाँ? ट्रे ट्रे उस टाइम हाँ तो धीरे धीरे तो पोइट्री का एक ये हो ही जाता है ना हाँ वो क्या होता है आपका इमेजिनेशन पावर को ना बहुत पावरफुल बना देता है सही बात है तो ऐसे धीरे धीरे मेरा जो लिंक वो नाटक के साथ जुड़ गए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका पोएट्री लिखने का कार्य शुरू हुआ उसके बाद धीरे धीरे फिर थिएटर के साथ आपका जुड़ना हुआ और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया देवल जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं और ख़ास हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उनके भी जहन में कभी कभी कुछ लिखने की जो कल्पना आती है तो मैं चाहूँगा जिसको भी इस तरह की कल्पना आती है तो ज़रूर उसे कागज़ पर उतारिए और दो चार लोगों को पढ़ के सुनाइए तो आपको पता चलेगा कि ये कितना काम करता है और धीरे धीरे आप जैसे लिखते जाएंगे उतना ही आपका इमेजिनेशन पावर जो है आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती जाएगी और उसमें जब आप कुछ मूल्यों से जुड़ी हुई तत्वों से जुड़ी हुई बातें आदिवासी जीवन के बारे में या कॉमन मैन के जीवन के बारे में आप अगर उसमें अपनी बातों को अपने शब्दों को दर्शाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील कराता है और कविताओं को या गीतों को सुनने के बाद लोग एक अलग फीलिंग में चले जाते थोड़ी देर के लिए गम भूल जाते हैं और जिस विषय पर जिस भावना के साथ आपने कुछ लिखा हो उस भावनाओं में बह जाते हैं या खो जाते हैं ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी एक कला है कविता लिखना ये भी आप कर सकते हैं और देवल जी की ये बात अच्छी लगी मुझे मुझे लगता है कि आप सभी को भी अच्छी लगी होगी तो आई आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आ, ये एक थिएटर से जुड़ना हुआ तो थिएटर से जुड़ने के बाद आप किस किस तरह से काम किया क्या क्या चीज़ें आपने आ, की हैं अपने बारे में थिएटर का जो बात हो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी जी एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ मेरा साथ इंडिया का जो थिएटर पर्सनैलिटी है जी जैसे रतन थियाम मणिपुर से मुंबई से सत्य देव दुबे एन एस डी रिपोर्टरी का जो चीफ था जयन कौशल जी जी बेंगल में तो बहुत सारे क्रिएटिव पर्सन हैं विवेक चक्रवर्ती रुद्र प्रसाद सेंगुप्त उत्पाल दत्त बादल सरकार मनोज मित्रो ये सबका जो, हुँ। सब जो लिसन मुझे मिला है तो वो क्या क्या माइम आर्टिस्ट जोगेश दत्त तो, तो उसमें क्या है मेरा जो अंदर क्रिएटिव का जो बीज था वो धीरे धीरे ब्रिक्स बन गया तो वो एक बहुत हेल्पफुल हुआ अगर यंग लाइफ में आप कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए आपको तो क्या करेगा आपको वो फोकस लाइन वो क्या कैसे चलना चाहिए कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए क्यों करना चाहिए ये जो सारा क्वेश्चंस है आपको अंदर से वो निकल के आ जाएगा अब सही है ना गलत है क्या है उस टाइम तो अभी भी थोड़ा वो क्या है वो स्टेज परफॉर्मेंस का रैम शो का रियलिटी शो का बहुत सारा शोज अभी हो रहा है उस टाइम तो चैनल भी इतना नहीं था जी आ, एक दर्शनी था सारा इंडिया में mm -hmm. उसमें जो काम करता था वो बहुत सेलिब्रिटी हो उसका साथ, -साथ क्या चीज है जो आ, उस टाइम नहीं था जे किसी का को साथ कोई क्लैश का कोई सवाल नहीं आता सवाल नहीं आता था चला जाता, चला जाता। हाँ। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ था मेरे लिए जो जहां से हम बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कुछ सीखा पाया हाँ। सबको प्यार भी मुझे मिला एक बहुत अच्छा बड़ी बात है हाँ। तो ऐसे ही मेरा थिएटर का जो ये है जैसे उस टाइम हम थोड़ा बहुत थिएटर लिखना स्टार्ट कर दिया हाँ। हाँ। तो आज से बीस साल पहले बहुरूपी जो कलकाता का बहुत इमिनेंट थिएटर टीम है आ, उसका एक किताब निकलता है हर छह महीना में तो उसमें मेरा थिएटर एक मेरा जो टीचर था कुमार राज तो उनको हम पढ़ने के लिए दिया तो उन्होंने पढ़ के बोला जी हमें छापेगा इसको प्रिंट करेगा तो वो क्या है उस टाइम अगर कोई चीज अच्छा होता था ना तो जो क्रिएटिव पर्सन है वो लो लो ले, ले लेता था अभी तो जो हम काम करता है मुझे लगता है इस सारा क्रेडिट वो सब मेरा जो टीचर्स है मेरा जब गुरु का रूप के है, है तो उनको ही मिलना चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपका थिएटर से जुड़ना हुआ और आप उस समय जो है कोई कंपटीशन नहीं था और लोग जितना भी आपसे मिलते थे या आप कुछ चीजें नहीं बनाते थे एक्चुअली जी कॉम्पिटिशन था हाँ, उसका नेचर अलग था अच्छा उसका नेचर अलग था अभी क्या ना आप क्या देख लूंगे आ, हो गया ना हा, हा, हा। वो उस टाइम कंपटीशन था एक का लेकिन बहुत पीसफुल पीसफुल कंपटीशन कंपटीशन इजी आ, आप आपका लाइन में है हम मेरा लाइन में है आपका साथ कंपटीशन है पेयर भी है सिर्फ कॉम्पिटिशन ईगो आ गया और सारा चीज आ जाता है जिसके वजह से ये दिक्कतें आती है बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है जब हम लोग ईगो हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता जी, है चीज़ें जी। जी जो है अगर पैर पैर हो चलेंगे कंपटीशन भी हो पैर भी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है जहां पर हम लोग अपनी अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच में रखते हैं और यहां पर प्रतिभा रखने के बाद हम जो ईगो क्लैश होता है तो प्रतिभा के बजाय प्रतिधंध बढ़ जाता है और लोग जो है जो चीज़ें हमें देने चाहिए था या क्रिएटिविटी जो होनी चाहिए वो बहुत मुश्किल से लोगों के बीच में पहुँच पाती है चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देवल आप से बात करके और मुझे लगता है कि हमारे सभी लिस्नर इस वक्त जो जो आपको सुन रहे हैं हैं हैं उन्हें भी कहीं कहीं पहले वाले थिएटर थिएटर की की बातें बातें आपने सुनाई अब वाली तो की काफी डिफरेंस है बहुत ही रात दिन का शायद डिफरेंस हो गया है अभी बहुत सारा चेंजेस आ, जी, जी, आ, चेंजेस भी आ गया है जैसे एक टाइम वो जो सीमा अभी करता है एन एच में था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो हम लोग रविन्द्र भारती में था जब लोग, हम जाता वो लोग का पास जब कन्वर्सेशन होता था नहीं। नहीं। उसमें कोई मैंने मालूम नहीं होता जो कहा का हम कहा का आप कहा का सब एक साथ होके क्रिएट फील्ड में काम करता था अभी और उसमें ना थोड़ा डिफरेंसिएशन आ गया चलिए बात ही अच्छी बात है आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कते रहो <laughs> चौधवी का छ हो या फाब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौधवी का छ हो या फाब हो जो भी हो तुम खुदा की पसंद लाजवाब हो चौधवी का छाद हो जैसे झील में हसता हुआ कबल चेहरा है जैसे झील में हसता हुआ कबली या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल जाने बाहर तुम किसी शायर का खाब हो चाँदवी का चांद हो या फताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो धवी चाँद हो ठो पे खेलती है तब की बिजलिया ठों पे खेलती है तब की बिजलिया सजदे तुम्हारी राह पे करती है कशा चौधवी का चाद हो या फताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौधवी का चाद हो या पताब हो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 म्यूज़ियम में रहते हैं और बहुत ही अच्छा जो इनका कार्य है वो हमने उसके बारे में सुना और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे थिएटर से जुड़ी हुई जो क्रिएटिविटी की बात हो रही थी और थिएटर पहले कैसे था अभी कैसा था थोड़ा सा रूप बदल जरूर गया है तो मैं चाहूँगा कि इस थिएटर में या डायरेक्शन में काम करते करते किस तरह की बातों को फेस करना पड़ता है किस तरह का बातों मीन्स एक्चुअली उस टाइम हम लोग जब थिएटर का हम लोग को मिला था हम लोग स्टूडेंट uh, का माफी ही रहता था अगर कोई चीज़ हम लोग का अंदर क्वेश्चन का माफी आ जाता था ना, तो हम लोग क्या करते सरासरी टीचर का पास और गुरु का पास जो लेसन देता है उसका पास चला जाता है हम लोग कर् करता था जे एक क्यों बोला इसका कारण क्या है इसमें क्या सुविधा है असुविधा क्यों है और मेरा अंदर जो लॉजिक है हम वो भी बोलता था उसमें क्या होता ना वो लोग भी सुनता था और हम लोग क्या उसमें थोड़ा बहुत हम लोग कर भी कॉन्फिडेंस आ जाता जा था जी चलो अभी ए, होता है ना प्रोडक्शन करना पड़ता था उस टाइम हम लोग को हम लोग जब रविंद्र भारती में था तो हम लोग को एक प्रोडक्शन करना पड़ता था तो जो सीनियर आर्टिस्ट सीनियर जो क्रिएटिव पर्सन वो लोग लो वो देख के वो लोग का सजेशन देता उन लोग को जो अच्छा लग वो भी बोलता था तो क्या ऐसे ऐसे ना एक एक कोई जो क्रिएटिव पर्सन ना वो उसको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जो हम कर सकता है हुँ, हम हुँ, कोई अच्छा चीज़ बना सकता है वो थिएटर हो पोट्री हो हाँ, इस टाइप का जो भी क्रिएटिव चीज़ हो उसके साथ वो जुड़ सकता है जी आ, अभी जो चीज़ें हैं वो आप वर्तमान में किस तरह से हैं एक्चुअली थिएटर करते करते मेरा क्या है एक प्रोपोजल है दूरदर्शन से डीडी से अच्छा अच्छा अच्छा वहाँ एक पॉपुलर प्रोग्राम था कोलकाता में हजोबारा लोवल के अच्छा हाँ तो उस प्रोग्राम में क्या होता बहुत सारा बच्चा को लेके प्रोग्राम बनता था तो उसमें हम जुड़ गया तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ एक टाइम आया जब दूरदर्शन कुछ प्रोजेक्ट मांगा बाहर से जो हम लोग कुछ प्रोजेक्ट करेगा आप लोग अगर करने का ये है तो तो हम उस टाइम क्या किया एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया टारगेट बोल के एक प्रोजेक्ट वो एक्चुअली क्राइम थ्रिलर है मर्डर मिस्ट्री का रूप से तो वो प्रोजेक्ट जाने के बाद अप्रूव भी हो गया अच्छा तो फिर उसको पायलट बनाना पड़ा हम्म तो पायलट जब बनाया तो वो क्या है वो भी अप्रूव हो गया अच्छा अच्छा आ, उसको अच्छा भी लगा प्राइम टाइम में उसको भी ये मिल गया हुँ, हुँ। तो उस टाइम बेंगल का बहुत सारा पॉपुलर आर्टिस्ट इस सीरियल में काम किया था हुँ, हुँ। हुँ। तो जब उस सीरियल टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ और टीआरपी में एक नंबर हो गया अच्छा अच्छा अच्छा जो बंगला ये है उसमें उस टाइम तो अलग कोई चैनल नहीं था तो बेंगल में थोड़ा बहुत तो जी चलता था जी बंगला तो वो जो टारगेट वो सीरियल पॉपुलर हो गया तो पॉपुलर होने के बाद क्या होगा मेरा थोड़ा बहुत एक तो नाम आ, क्या बोले उसका <laughs> थोड़ा बहुत हो थो गया हुँ, हुँ, तो उसमें थोड़ा नाम भी हुआ मेरा जो काम का उसका भी थोड़ा सुख सब अच्छा भी लगा सर उसको भी थोड़ा सा ये मिला आपकी काम हाँ, को, हाँ, तो सबको अच्छा लगा तो उसमें मेरा भी थोड़ा खुशी हुआ चलो ठीक है हाँ, जो हम भी काम जो ऐसे शुरुआत हुआ उसको बाद वहाँ का एक प्रोडक्शन हाउस रेनबो बोल के तो इस सीरियल देख के उस रेनबो का जो प्रोड्यूसर था तो उन्होंने मुझे बुला लिया मिस्टर रमेश गांधी तो हम वहाँ का पहले प्रोग्राम डायरेक्टर था बाद में वो लोग मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर भी बना दिया जहाँ से पहला फर्स्ट बेंगोली का फर्स्ट टॉक शो मुखोमुखी होता था बेंगोली टॉक्सो मुखोमुखी उसको भी हम डिरेक्टर था उसका एंकर भी हम था तो वो पॉपुलर क्या हुआ ओ पॉपुलर भी सुपर ट हो गया सॉरी वो प्रोग्राम भी सुपर, सुपर हिट हो, हो गया ओ मुखी, फिर ओ खास खबर था जन्मभूमि था उस हाउस का आ, ऐसे धीरे धीरे मेरा बहुत सारा आ, काम का साथ मेरा कनेक्टिविटी बढ़ गया हुँ हुँ हुँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और जो भी सोर्स आप करते थे तो वो उसको जो है लोगों ने बहुत ही अच्छा तरह से देखना शुरू किया जिसकी वजह से आपका नाम भी हुआ और आपके काम को तवज्जो मिलने लगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे देवल जी बात करके और जब हम लोग काम कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी खुशी बनी रहती है तो एक अच्छा डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर या फिर कुछ एक्टर बनने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है चली मुझे जो लगता है आप डायरेक्टर बनो आप गाना गाओ हैं हाँ, आप मठ में चांस भी करो एक चीज है कंसंट्रेशन जी जी जी हाँ, जे ध्यान देना चाहिए जे हम कौन सा काम करता है इस काम अगर मुझे करना होगा तो क्या क्या चीज फॉलो करना पड़ेगा हाँ, सीरियसनेस चाहिए सिंसियरिटी चाहिए डिशन चाहिए अंदर का एक पैशन चाहिए एक्चुअली क्या है ना आपका पैशन अगर नहीं रहेगा वो वो मैकेनिकल हो जाएगा सही बात है अगर पेयर नहीं रहेगा वो मैकेनिकल हो जाएगा क्रिएटिव चीज अगर मैकेनिकल हो जाएगा ना वो मोनोटोनस हो जाएगा सही बात है तो इसलिए जो इस टाइप का कोई क्रिएटिव काम करे तो हम तो ऐसे ही बोलेगा जे उसमें ध्यान दो जो उसका अंदर क्या चीज पड़ा है उसको निकालो जैसे हम लोग सीरियल और आ, फिल्म जो भी करें ना पहले जब आर्टिस्ट चुनता है उसमें एक्चुअली काम हो जाता है अगर ठीक से ठीक सेक्टर से तो हाँ। क्या है आर्टिस्ट को क्या करना होगा किस टाइप का आर्टिस्ट होना चाहिए हा, हाँ। उसको बॉडी लैंग्वेज उसको एक्सप्रेशन उसको डायलेक्ट थ्रोइंग सारा चीज को पहले ही देखे देख के आर्टिस्ट चुनेगा ना तो डायरेक्टर का काम बहुत सारा वहाँ हो जाता है सही बात है और उसके साथ साथ तो बहुत सारा चीज होता ही है ये अगर पीरियडिकल स्टोरी होगा उसको कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए उसको लाइट होना कैसा होना चाहिए है उसका म्यूजिक कैसा होना चाहिए वो तो कुछ टेक्निकल पार्ट है सही बात है लेकिन मेन है आपका इमोशन का जो पार्ट है अंदर का हार्ट का जो फीलिंग है अगर इम्पल्सिव थोड़ा बहुत कोई क्रिएटिव पर्सन नहीं रहेगा वो क्रिएटिव काम जो है ना वो ठीक से नहीं बनेगा नहीं, नहीं, नहीं। तो ऐसे ही मेरा क्या है हम जब काम करता था हम बहुत खुशी से काम करता है मैं काम में हम कभी आ, आज मेरा 20 साल से ऊपर हम जो काम किया कभी टेंशन से हम कभी काम नहीं करते हैं प्रॉब्लम आता है बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कभी ए, ए, करेंट का प्रॉब्लम होता है कभी क्या होता है टेक्नीशियंस का बीच कुछ गड़बड़ हो जाता है ना? लेकिन वो पेड़ से ही आपको संभलना पड़ेगा हु. क्योंकि क्रोध से क्रोध बढ़ेगा उसे फायदा नहीं है हाँ हाँ हाँ क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन हो हम डायरेक्टर हो आप डायरेक्टर हो मैं टेक्नीशियन हूँ आप आपका जगह का में हाँ? जानकारी सिट है, किस तरह है। है। से एक अच्छा डायरेक्टर का काम क्या होता है एक अच्छा एक्टर का क्या काम होता है हम अपने अपने जगह पे हम अपना काम करते रहे और उसके बजाय किसी छोटे व्यक्ति को या छोटा समझ लें तो भी मुश्किल होता है और हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है अपने काम के लिए वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है और वो अच्छा काम करता है लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी पावर्स मैं बड़ा हूँ ये दिखाने की कोशिश करते हैं या पावर के वजह से हम लोग कुछ बोल देते हैं तो वो जो है क्लैश होगा और आपका जो काम है वो बिगड़ सकता है इसलिए पैर टू पैर साथ मिल चलना बहुत ही अच्छी बात होती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और फिल्म डिवीज़न में या थिएटर में हम लोग जब काम करते हैं तो प्यार से ही सब काम होता है अगर कहीं भी ईगो क्लैश होता है या फिर पावर दिखाने की कोशिश होती है तो काम बिगड़ जाता है और डिले हो जाता है आपका अगर एक तारीख को फिल्म रिलीज करना होगा और टेक्नीशियन से आपकी कुछ अनबन हो गई शायद तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा और काम बनेगा नहीं काम तो एक तारीख के बजाय लेट होता जाएगा प्रो, प्रो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर लॉस हो जाता है ना? का हो का जा� जाएगा अगर बैठे रहेगा डायरेक्टर हूँ उसमें टेक्नीशियन जो, जो बोला उस नहीं पड़ेगा, हाँ। हाँ। उस चलो आप वेट करो हम अभी सुनेगा दो दिन दो दिन हाँ। दो दिन वो लोग आराम से बैठ जाएगा बाद सॉरी तो उसको पैसा नहीं देगा ना पैसा कौन देगा पब्लिक देगा तो का क्या है उस हिसाब से काम करना चाहिए इंडस्ट्री में बहुत कलरफुल कलरफुल कलरफुल इंडस्ट्री क्यों कलरफुल है ना देखिए बहुत बड़ा-बड़ा है, है, हाँ, दे हाँ, का काम करता है जो ट्रॉली ठेल रहा है ये सब क्या है लोअल लेवल का हुँ, हुँ, लेकिन वो भी आर्टिस्टिस्ट है, है, है वो भी आर्टिस्ट है, है अगर उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देगा पेयर नहीं लेबर नहीं है वो नहीं है नहीं वो क्रिएटिव हाँ, हाँ है।, है हम देखा जे ज, जैसे कोई ऐसा ऐसा ट्रॉली का पकड़ के लेके आना देना ट्रॉली को जो ठेल रहा है हाँ, ना हाँ। इतना स्मूथ आपको लगेगा जो ट्रली चला क्या आपको लगेगा ट्रली <laughs> तो मालूम नहीं होगा तो तो तो तो ये जो जो ऑपरेशन का का स्टाइल है स्टाइल है, का, है।, तो नहीं नहीं है है है है तो वो वो कला मेरे मेरे पास पास नहीं उस जगह में से बड़ा हो गया सही बात है। तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सही बात बात उसको रिस्पेक्ट चाहिए ऐसी कम होता है होता ही है।, है।, है और प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम कभी कभी हम लोग जैसे हम दादा साहेब फालके अवार्ड मिला सौमित्र चट्टोपाध्याय जी बेंगल का महान होस्ती है एक्चुअली तो उनके साथ का काम करने का सौभाग्य हुआ हम देखा जो जब काम में वो आ जाता है बाहर का कोई चीज़ उसका दिमाग में नहीं रहता था नहीं। जैसे हॉलीवुड में काम किया विक्टर बनर्जी तो बेंगल का था सत्यजीत राय का साथ भी काम किया विक्टर जी ने नहीं। नहीं। नहीं। तो विक्टर बनर्जी जब काम करता था पैशनेट होकर काम करता था जैसे माधवी चक्रवर्ती जो सत्यजीत राय का चारुलता किया सुप्रिया देवी मेघेढा का तारा किया ऋतिक घटक फेमस जो आ, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऋतिक घटक तो मेरा सौभाग्य है का साथ काम करने का लेकिन हम देखा ये लोग जब काम करता है ना डायरेक्टर को कितना प्यार देता कितना रिस्पेक्ट देता वो है वो लोग इतना सीनियर है फिर भी जब डिरेक्टर कुछ बोलता है वो क्या चाहता है क्या ये उस एकदम बहुत प्यार से उसको ठीक से करने के लिए वो लोग ये हो जाता है सही बात है ये सारा चीज हम सीखा वहां से जो मेरा अभी काम में बहुत काम करता है ये है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया देवल जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं डायरेक्शन कैसे होना चाहिए या एक टीम वर्क के साथ कैसे हम लोग काम कर सकते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो वो आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में बताया तो चलिए वक्त हो गया है विदाई लेने का जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है अब लोग मुझे ए व प्रोग्राम में प्रोग्राम में चांस दिया हम राजस्थान और गुजरात का समस्त जो नागरिक है सब के लिए मेरा हार्दिक प्यार हाँ, मेरा अंदर का खुशी सब बाँटना चाहता है आप लोग का साथ और हम भगव भगवान का काज एक प्रिय भी करे जब सब लोग मस्त रहे खुशी से रहे प्यार से रहे थैंक यू एवरीबडी बहुत बहुत धन्यवाद देवल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर करते हुए आपने गुजरात और राजस्थान के जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी के लिए आपने अपनी दिल से दुआ दी और सबसे कहा कि आप सदा खुश रहें मस्त रहें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए श्रोताओं आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहें रे रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन नाइनटी सुनते रहो मस्क रहो